CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम वातायनम में आज सुनते हैं यह कार्यक्रम समवायोही दुर्जयः किसी जंगल में एक गौरैया एक कठफोड़वा एक मक्खी तथा एक मेंढक आपस में मित्र भाव से रहते थे उसी जंगल में एक मदमस्त हाथी भी रहता था एक दिन अचानक हाथी क्रोधित हो गया वो जंगल में इधर उधर भागने लगा विशाल काया हा गजो हम गजराजो हम पुरुद्धा प्रतियत एक जहा तत्र गमनम नोचितम अयम गजातू प्राया शांत एव आशी इदमेव आश्यरियम यत स्रतिक Congressman Q understand I can also be there moast, let me walk on, i wish son means chi should be there É अब पत्याओ अंत्याओ Casey गजः क्रुद्धो जाताः सायतस्ततः धावति अरे तिमर्तमहम धावामि अधुनाना धावामि नभेतव्यं नभेतव्यं स्थिरो जाताः गजः शांतो जाताः गजः अहिंसकोयम् अहिंसकोयम् स यम् भनति नहं हिंसकः किन्तु बाधते माम् भूक्षा अतः वृक्षशाखां गृहिणामि त्रोटयामि च ह ह पम पम अंडानि दाशitani पम सतति दाशता हाथी पेड़ की शाखा को अपनी शुंडादंड से खींच लेता है डाल टूट जाती है डाल पर रखा हुआ चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर जाता है घोंसले में रखे हुए चिड़िया के अंडे टूट जाते हैं आपने जीवनम चटके किमा भावत किमा भावत भर्द्रे किमा थम भेल अपसी कथा या तुमाम? एकेन मतेन गजेर मम संतती नाशता अधुना जीवनेन किम अनेन किम भविश्यती? अविनाशा अरे स्वविनाशः नैव चिंतनीयः अलम चिन्तया चिंतनी ततरि किम करवाणि संततेम विना नैव जीव तुम शकनोमि चाटाके अलम चिन्तया अधुना तस्य गजस्य विनाशः चिंतनीयः तस्से नाशः भवेत् अहमपि एवमेव इच्छामि मम मित्रम मक्षिका अस्ति सा दूरं तिष्ठति आगच्छ प्रथमं तस्याः समीपम् चलावः आम आम चलावः काष्ठकूत यानी कठपुड़वा और चटका यानी गौरैया पक्षी दोनों मक्षिका के पास जाते हैं मक्षिका यानि मख्वी, मख्वी काष्थ कोट की मित्र थी मख्वी के पास पहुझकर काष्थ कोट मख्वी को आवाज लगाता है मख्ष के, आई मख्ष के, मख्ष के अरे काष्थ कूट आगता है, आम आगच्छा मी, आगच्छा मी आई मख्ष के अस्याह चटकायाह संतति एकेन गजेन नाशिता तस्यनाशाय कमपी उपायम कथय hmm. एव मस्ती तरही आगच्छ मंदूकम प्रति चलाम सह कमपी उपायम कथये श्यर शीग्रम चलतू शीग्रम चलतू तत्र चटका और काष्ठकूट को लेकर मक्खी मेंढक के पास पहुंचती है मेंढक के पास पहुंचकर मक्खी मेंढक को आवाज लगाती है मंडूक भोमंडूक भगिनी किमपि चिंता अदृश्यते काष्ठकूटह चटका अपि चिंतित अदृश्यते किम कथयानि भद्र एकेन गजेन चटकाया ह संतति हि नाशिता महत कष्टम महत कष्टम अधुना तस्यैव गजस्य नाशः एव अस्माकं लक्ष्यम् कमपि उपायं कथय अलम चिन्तया अलम चिन्तया चिंतितः माया उपायः वयं सर्वे तत्रैव चलीस्यामः कानने महान गर्तः अस्ति साम्रतं सह रिक्तंह अहम तत्र गत्वा स्थास्यामी ततह परम? ततह काष्ट कोटह गजस्य नैने स्फोट इश्यती सह अंधह भविश्यती ततह किम भविश्यती? ततह अहम शब्दं करिश्यामी अव गतम सर्वेः आम आम।, आम! आम! चारूनी योजना बनाएं काष्ठकूट यानी कटफोड़वा हाथी की आंख फोड़ देगा और मक्खी भिन भिन भिन भिन भिन भिन करते हुई आवाज लगाएगी एक तरह से हाथी को वह भ्रमित करेगी और सूखे गड्ढे में बैठा हुआ मेंढक टर टर की आवाज लगाकर हाथी को जलाशय का भ्रम पैदा करेगा हाथी को सबक सिखाने के लिए चारों योजना अनुसार अपने-अपने कार्यों में लग जाते हैं मक्खी हाथी के पास पहुंचकर भिनभिना करके उसे भ्रमित करती है तकड़वा हाथी की आंख में चोंच मार देता है हाथी की आंख रक्त रंजित हो जाती है और योजना अनुसार मेंढक सूखे गड्ढे में बैठे-बैठे डर-डर बैठे की आवाज करता है इस तरह हाथी को जलाशे होने का भ्रम हो जाता है और जल पीने की इच्छा से वो गड्ढे की ओर चल पड़ता है ओहो मंडुकस्य शब्द श्रुयति मन्ने अत्रे वखलु जलाश आया हा हाँ हाँ हतोस्वी हतोस्वी गर्ते नीपतिता हाँ हाँ हाँ जो आपने सुना कहां छोटी सी गवरईया यानी चटका और कहां विशालकाय हाथी लेकिन समूह बद्ध हो करके आपस में मिलकर रहने के कारण चटका, कठफुडवा, मक्खी और मेधक ने मिलकर विशालकाय हाथी को परास्त कर दिया हम वायु ही दुर्जयः अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉ रणजीत बेहरा भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी डॉ बलदेवानंद सागर डॉ पंकज मिश्र डॉ श्रेयांश द्विवेदी धनश्री गिरीश त्रिपाठी और प्रेरणा ध्वनि अंकन